पहला प्रश्न मैं जानता हूं कि क्या ठीक है फिर भी उसे कर नहीं पाता हूं और आप कहते हैं कि ज्ञान से ही ज्ञान मात्र से ही आचरण बदल जाता है यह बात मेरी समझ में नहीं आती नहीं भाई जानते होते तो बदलाहट होती कोई जाने और बदलाहट न हो ऐसा होता ही नहीं जानने में कहीं भ्रांति हो रही होगी बिना जाने सोचते होंगे कि जान लिया सुन के जान लिया होगा पढ़ के जान लिया होगा जाना नहीं है स्वयं का अनुभव नहीं ज्ञान तो वही जो स्वयं के अनुभव से निकले और सबसे तो अज्ञान को छिपाने के ढंग ज्ञान तो वही जो स्वयं की जीवन की सुगंध की तरह आए जीवन के अनुभवों का निचोड़ है ज्ञान जैसे बहुत फूलों को निचोड़ के इत्र बनता है ऐसे जीवन के बहुत अनुभवों को निचोड़कर ज्ञान बनता है एक ज्ञान के कण में हजारों अनुभवों का निचोड़ होता है यह बात उधार नहीं हो सकती ये इत्र ऐसा नहीं है कि तुम बाजार से खरीद सको शास्त्र से न मिलेगा जीवन में ही संघर्ष से जीवन में ही इंच इंच चल के जीकर ही मिलेगा ये बिना ज्ञान नहीं मिलता तुम्हारी अर्चन भी मेरी समझ में आती है उदाहरण के लिए तुम जानते हो कि क्रोध करना बुरा है तुम नहीं जानते सुना है तुमने कि क्रोध करना बुरा है काश तुम जानते तो कैसे कर पाते सुना है तुमने बुद्ध कहते महावीर कहते कृष्ण कहते क्राइस्ट कहते कि क्रोध बुरा है बचपन से सुना है इतना सुना है कि संस्कार गहरा हो गया तुम भी दोहराते हो कि क्रोध बोरा है लेकिन तुम्हारे जीवन अनुभव ने ऐसा नहीं बताया कि क्रोध बोरा है तुम्हारा जीवन अनुभव तो अभी पका ही नहीं तो जब तक कहना हो कहते रहते क्रोध बोरा है जब करने का मौका आता है तो क्रोध कर गुजरते करोगे तो तुम वही जो तुम्हारे भीतर से आ रहा है कह सकते हो वे सब बातें सुंदर सुंदर सुनी हुई दूसरों से ली हुई उधार पांडित्य ऊपर ऊपर रहता है तुम्हें बदलता नहीं पांडित्य तो ऊपर के आभूषणों जैसा है तुम क्रूप थे तो तुम क्रूप ही रहते हो कितने ही आभूषण पहन लो इससे तुम सुंदर न हो जाओगे सुंदरी की आभा तो भीतर से आती भीतर से प्रकट होती ऐसा ही समझो कि एक बुझी हुई लालटेन रखी उसके चारों तरफ कागज चिपका के खूब लिख दो प्रकाश बड़े बड़े अक्षरों में प्रकाश तो भी प्रकाश ना होगा जलेगा भीतर का दिया तो फिर लिखने की जरूरत ना होगी प्रकाश होगा जब तुम्हारा ज्ञान का दिया जलता है तो तुम्हारे जीवन में प्रकाश होता है उस प्रकाश का नाम ही आचरण है आचरण ज्ञान का ही फल है ज्ञान से ही पैदा होता है ज्ञान है ज्योति आचरण है उस ज्योति से फैलता हुआ प्रकाश और अनाचरण है अंधकार जो दूर होने लगा जो हटने लगा भागने लगा लेकिन ये बात किताबी ज्ञान से न होगी तुम कहते हो मैं जानता हूं कि क्या ठीक है नहीं तुम नहीं जानते ठीक जान लिया तो अन्य था करना संभव नहीं तुमने जान लिया कि यह दरवाजा है तो दरवाजे से ही निकलोगे फिर दीवाल से कैसे निकलोगे और तुमने जान लिया कि यह दीवार है तो फिर दीवाल से कैसे निकलोगे अब कोई तुमसे कहे कि मुझे पता तो है कि दरवाजा कहां दीवाल कहां लेकिन क्या करूं जब निकलने की कोशिश करता हूं तो दीवार से करता हूं सिर टकरा जाता है तो तुम कहोगे पागल तो नहीं हो जब पता है तो किस भांति तुम दीवाल से निकलने की चेष्टा करने में अभी तक सफल हो अभी तक कर पाते हो यह तो असंभव हो जाएगा सिर तोड़ना हो तो बात दूसरी सिर तोड़ने के लिए ही निकलना हो दीवाल से तो बात दूसरी तब तो निकलना लक्ष्य नहीं सिर तोड़ना लक्ष्य बोध के पीछे आचरण ऐसे ही चलता जैसे तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया चलती लेकिन ज्ञान है बासा और उधार मुर्दा किताब में लिखा हुआ या स्मृति में लिखा हुआ तुम स्वयं उससे उजागर नहीं हुए हो ज्योतिर तुम नहीं हो इसलिए तो मैं ज्ञान पर जोर नहीं देता मेरा जोर ध्यान पर है। अब ये तीन बातें हो गई आचरण ज्ञान और ध्यान आचरण ज्ञान का परिणाम है और ज्ञान ध्यान का परिणाम तो शुरू से ही शुरू करो बीज से ही शुरू करो बिना बीज बोए वृक्ष की आसा ना करो और वृक्ष ही ना होगा तो फल कैसे लगेंगे आचरण तो फल ज्ञान वृक्ष ध्यान बीज प्रथम से ही शुरू करना होता है बुद्धिमान प्रथम से ही शुरू करता है मूढ़ अंतिम की आशाएं करने लगता है और जब अंतिम हाथ नहीं लगता तो पछताता है रोता है इस छोटी सी कहानी को ध्यान में लेना एक अल्हड अल्हड़ युवक रास्ते पर जा रहा था उसकी दृष्टि एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी आह उसने कहा रंगीन पत्थर ग्यारह पत्थर उसने उसे उठा लिया और उसे हाथ में उछालता हुआ और गीत गाता हुआ रास्ते पर चलने लगा वह पत्थर कोई साधारण पत्थर ना था बहुमूल्य ही रहा था लेकिन उसने तो इतना ही जाना कि रंगीन पत्थर है, घर ले जाएंगे छोटे बच्चे खेलेंगे गीत गाता और पत्थर को उछालता जब वो चल रहा था इसी बीच मिला एक सवार और उस सवार कहा मित्र मुट्ठी बंद कर लो युवक ने कहा क्यों वह समझा ही नहीं और पत्थर को अब भी उछालता खड़ा रहा सवार ने फिर कहा पत्थर नहीं है हीरा है बहुमूल्य हीरा है जो मुट्ठी खुली थी वो अचानक बंद हो गई उछालना बंद हो गया न केवल मुट्ठी बंद हुई उसने जल्दी से खीसे में रख लिया उसने कहा भाई धन्यवाद उस सवार ने पूछा पहले मैंने कहा मुट्ठी बंद कर लो तुमने न की और अब तो मैंने मुट्ठी बंद करने को कहा ही ना था मैंने कहा था हीरा है तुम्हारी मुट्ठी बंद क्यों हो गई जब पता चल जाए हीरा है तो मुट्ठी बंद हो ही जाएगी हीरे पर मुठ्ठी बंद हो जाती जरा सा फर्क पड़ा ज्ञान का फर्क बोध हुआ कि हीरा है सब बदल गया है व्यवहार बदल गया मगर बोध स्वयं होना चाहिए अब ये बाहर के जो हीरे हैं इनका बोध तो कोई दूसरा भी दिला दे तो हो जाता है क्योंकि हीरा तुम्हारे बाहर है और दूसरे के भी बाहर है जोहरी कह दे कि यह हीरा है तो तुम्हें भरोसा आ जाता है लेकिन जिन हीरों की मैं बात कर रहा हूं वे हीरे भीतर के और कोई जोहरी उनके संबंध में कुछ भी नहीं कह सकता और कुछ कहे भी तो भी जब तक तुम्हारी अंतरद्रष्टि ना हो तब तक तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगा वो तो बाहर की आंखें खुली थी उस युवक की तो उसने देख लिया कि बात ठीक ही कह रहा है ये रंगीन पत्थर नहीं हीरा है सक तो शायद उसे भी हुआ होगा सक ही हुआ होगा चमकती हुई सूरज की किरणों में उस हीरे पर एक दफे तो उसे भी ख्याल आया होगा कहीं बहुमूल्य न हो मगर बहुमूल्य हीरे ऐसे सड़कों के किनारे थोड़ी पड़े रहते तो मान लिया होगा कि रंगीन पत्थर है, लेकिन भीतर कहीं कुछ बात तो लगी होगी जब इस सवार ने कहा कि हीरा है तो बस एक क्षण में चोट पड़ गई लेकिन बाहर की आंख खुली थी समझो कि यह युवक अंधा होता और सवार कहता कि हीरा है तो भी ये कहता क्यों मजाक करते हो एक तो ये सड़क यहाँ कहा उठा लिया होता और फिर अंधा कहता की मुझे तो कुछ पता नहीं चलता की हीरा है कि पत्थर है पत्थर ही मालूम होता है क्योंकि बजनी मालूम होता है वो तो भला था की उसकी आंख खुली थी अंधा नहीं था लेकिन भीतर के संबंध में तो हम सब अंधे उस तरफ तो हमने आंख खोली नहीं वहां तो आंख बंद है उस भीतर की आंख खोलने का नाम ध्यान ध्यान की आंख खुल जाए तो गुरु के वचन तत्सन ऐसे तुम्हारे भीतर उतर जाते हैं जिसे तीर चला जाए और ठीक है हृदय पर चुप जाए मगर ध्यान रखना फिर भी मैं कहता हूं गुरु के वचन ध्यान के बाद भी शास्त्र के वचन काम नहीं करेंगे ध्यान के बाद भी गुरु के वचन काम करेंगे क्यों क्योंकि जब गुरु बोलता तो सिर्फ बोलता ही नहीं उस बोलने के पीछे गुरु के होने का बल होता नानक ने एक अपूर्व धर्म को जन्म दिया सिख धर्म सिख शब्द बड़ा प्यारा है यह आता शिष्य से जो सीखना जानता है जो सीखने में कुशल है शिष्य का रूपांतरण है सिख फिर नानक का धर्म दस गुरुओं तक तो जीवंत रहा फिर मुर्दा हो गया जिस दिन गुरु की जगह गुरु ग्रंथ रख दिया गया उसी दिन धर्म मुर्दा हो गया उसके बाद ज्योति चली गई किताब गुरु नहीं हो सकती चाहे किताब में गुरुओं के वचन ही संग्रहित क्यों न हो किताब कितनी ही प्यारी हो फिर भी किताब गुरु नहीं हो सकती किताब तुम्हें जगा नहीं सकती खुद ही सोई पड़ी किताब तुम्हें जीवंत नहीं कर सकती खुद ही मुर्दा है कितने ही बहुमूल्य वचन किताब में भरे हो किताब में लिखा हो उठो जागो और तुम सोए हो और गुर्रा रहे हो किताब पास में रखी तो क्या होगा तुम घुर्राते रहोगे किताब भीतर चिल्लाती रहेगी उठो जागो मगर तुम्हें सुनाई भी ना पड़ेगा कोई जीवित व्यक्ति चाहिए जो तुम्हें हिला दे झकझोर दे जो तुम्हारे मुंह पर पा पानी फेंक दे जो तुम्हारी आंखें हाथ से खोल दे और कहे उठो जागो जो तुम्हारे सपने तोड़ दे ये किताब तो ना कर सकेगी ध्यान से भीतर की दृष्टि धीरे धीरे खुलनी शुरू होती और ध्यानपूर्वक गुरु का वचन सुना गया हो तो पहचान में आ जाता हीरा क्या है तत्ण मुट्ठी बंद हो जाती आचरण उसी क्षण रूपांतरित हो जाता लेकिन अक्सर ऐसा होता है हम गुरु की तलाश नहीं करते किताब सस्ती बाजार में मिलती और किताब तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा चुनौतियां खड़ी नहीं करती पढ़ना हो तब पढ़ लेना ना पढ़ना हो ना पढ़ना खोलना हो तब खोल लेना ना खोलना हो तो ना खोलना आमतौर से धार्मिक किताबें कोई खोलता नहीं रखी रहती एक द्वार पर शब्दकोश बेचने वाला एक आदमी खड़ा था उसने दस्तक दी और उसने कहा कि बड़ी कीमती डिक्सनरिया शब्द कोश लाया हूं खरीद ले महिला ने द्वार खोला गृहपत्नी ने और उसने कहा क्या करेंगे देखते नहीं शब्द तो वो रखा है टेबल पर रखी हुई एक किताब की तरफ इशारा किया टालने को इस विक्रेता को उसने कहा कि वो नहीं, वो नहीं, इतने दूर से उसने पहचान लिया कि भी हुई थी, तो ही। उसने भाई मेरे तूने इतने दूर से कैसे पहचाना कि बाइबिल उसने कहा देखते नहीं कितनी धूल जमी इतनी धूल तो सिर्फ बाइबिल पर ही जमी होती कौन पढ़ता है रखी रहती बाइबल दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब है और सबसे कम पढ़े जाने वाली किताब धूल ही धूल जमती रहती धूल खाने को ही बनी है कभी वर्ष में एक आध दफे झाड़ पहुंच के अगर तुमको बहुत ही याद आ गई तो फूल चढ़ा दोगे अगर और भी ज्यादा मन हो गया तो सिर झुका लोगे मगर न सिर झुकने से किताब तुम्हें जगा सकती न फूल चढ़ाने से तुम्हे जगा सकती सदगुरु चाहिए सदगुरु के पास ध्यान सीखने की कला आ जाए बस फिर ज्ञान उत्पन्न होगा और ज्ञान से आचरण अपने आप चला आता है तुम कहते हो यह बात मेरी समझ में नहीं आती ये समझ में आएगी भी नहीं अनुभव ही करना होगा इसकी प्रतीति करनी होगी समझाने के सब उपाय ज्यादा से ज्यादा तुम्हें राजी कर सकेंगे प्रतीति करने के लिए लेकिन समझ से ही काम चलने वाला नहीं ये बात अनुभव की है जिसने कभी गुड़ का स्वाद न लिया हो उसे लाख समझाओ कि मीठा मीठा मीठा यह मीठा शब्द कुछ उसके भीतर पैदा नहीं करता इस मीठे शब्द में कुछ मिठास नहीं मालूम होती लेकिन उसने अनुभव किया हो गुड़ का एक बार भी अनुभव किया हो कि गुड़ मीठा तो जैसे ही तुम कहते गुड़ भीतर रस घुलने लगता है तुमने देखा ना कोई नीबू का नाम ले दे तो भीतर लार बहने लगती अनुभव किया है तो ये मत सोचना कि जिस आदमी ने नीबू का अनुभव नहीं किया उसके सामने तुम नींबू नींबू चिल्लाओगे तो उसे कुछ लार बहेगी कुछ भी नहीं होगा लेकिन जिसने नींबू का अनुभव किया है स्वाद लिया है एक बार भी जीवन में लिया है बात हो गई उसे नींबू का अर्थ समझ में आ गया उसे नींबू का स्वाद लग गया तो तुम्हारी समझ में बात आएगी भी नहीं और समझने की इसे कोशिश भी मत करना समझ समझ के तो तुम नासमझ हो गए हो इतना समझ लिया है तुमने बिना अनुभव किए वही तो तुम पर बोझ हो गया है वही तुम्हें डुबा रहा है अब तो तुम अनुभव की तरफ चलो अब समझ की लीक छोड़ो अब तो तुम धीरे से प्रयोग करो तुम ये मत कहो कि मैं परमात्मा को समझना चाहता हूं आत्मा को समझना चाहता हूं समाधि को समझना चाहता हूं अब तो तुम ये पूछो कि समाधि कैसे लगे मैं समाधि में उतरना चाहता हूं समझना नहीं समझे समझते तो रात बीत गई कितनी रातें बीत गई कितना अंधेरा तुम काटा है, कितनी नींद में रहे जन्म जन्म तुमने गंवाए समझने में और समझ कुछ भी ना आए अब तो समझ को विदा दो अब तो समझ से कहो नमस्कार अब हम कुछ और करें अनुभव करें अब तो हम धीरे से उतरना शुरू करें ध्यान अनुभव है ज्ञान ध्यान के भीतर पैदा होता है और ध्यान के साथ चला आता है आचरण और तब जीवन में एक अपूर्व सौंदर्य होता है अभी तो ऐसा होगा कि ध्यान तो है नहीं तो ज्ञान तो हो नहीं सकता ज्ञान होगा बासा उधार किताबी कागजी जैसे कोई कागज की नाव बना और समुद्र पार करने निकल जाए ऐसा होगा खतरा है डूबोगे बुरी तरह कागज की नाव बस नाव जैसी मालूम होती है नाव है नहीं नाव तो वही है जो तिरा दे पार कागज की नाव कैसे तिराएगी किताबों से आया हुआ ज्ञान तो ऐसा ही है जैसे ताश के पत्तों से बनाया घर घर नाम को ही है उसमें कोई रह थोड़ी सकता है जरा सिर डालोगे अंदर की सारा भवन गिर जाएगा जरा सा हवा का झोंका आएगा कि भवन गिर जाएगा वेद कुरान बाइबल के सहारे तुमने जो भवन बना लिए हैं उनमें तुम रहना सकोगे वो रहने योग्य नहीं है वो गिर जाएंगे तो ज्ञान झूठा होगा अगर ध्यान भीतर पैदा नहीं हुआ और जब ज्ञान झूठा होगा और उस ज्ञान के आधार पर तुम अपने आचरण को चलाने की कोशिश करोगे तो आचरण पाखंड का होगा तब तुम जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश करोगे जो तुम्हारे भीतर नहीं हो रहा इसलिए भीतर होगा क्रोध ऊपर से तुम मुस्कुराहट ठोप दोगे फाड़ लोगे ओंठों को और मुस्कुरा दोगे और भीतर है क्रोध और आग जल रही है तुम जानते ना, कितने तरह की मुस्कुराहटें होती है राजनेता की मुस्कुराहट दुनिया जानती की वो सच नहीं होती वो जब तुम्हारे सामने खड़ा आ जाता है मतदान के लिए कि वोट मुझे दे देना तो कैसा मुस्कुराता है से निपोर कर। तुम जानते हो कि मुस्कुराहट झूठ है ये बिल्कुल झूठ है देखा हवाई जहाज में यात्रा करते हो एयर होस्टेस दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराती क्या तुमसे लेना देना वो बिल्कुल झूठ है उसमें कुछ भी सार नहीं वो है ही नहीं मुस्कुराहट उस मुस्कुराहट के पीछे कोई नहीं मुस्कुरा रहा है वो मुस्कुराहट बिल्कुल मिथ्या है मगर उससे भी तुम धोखे में आ जाते हो राजनेता की मुस्कुराहट से धोखे में आ जाते दुकान पर सेल्समैन की मुस्कुराहट है उसके धोखे में आ जाते वो तुम्हें मुस्कुराता है देख के ऐसे कि धन्य क्या के आप आए कि आपके देखने को आंखें तरस गई थी वो तुम्हें फुसला रहा है अगर तुम गौर से देखोगे तुम कई तरह की मुस्कुराहटे पाओगे तरह तरह की मुस्कुराहट और सब झूठ और भीतर कुछ और है भीतर कुछ और बाहर कुछ और तो पाखंड जब तुम्हारा अपना ज्ञान ना होगा तो ये होने ही वाला है तुम दो हिस्सों में टूट जाओगे और जो ऊपर ऊपर है उससे कोई तृप्ति नहीं मिलती और जो भीतर भीतर है वो तुम्हें जलाएगा और नरक में डालेगा इसलिए मैं उस ज्ञान के पक्ष में नहीं जो उधार मैं उस आचरण के पक्ष में नहीं जो इस उधार ज्ञान के आधार पर बनाया जाता है वो जबरदस्ती थोपना पड़ता है मैं तो उस सहज आचरण के पक्ष में हूं जो ठीक बीस से शुरू होता ध्यान से फिर दूसरे कदम पर ज्ञान बनता तीसरे कदम पर आचरण बन जाता ध्यान है आत्मा ज्ञान है मन आचरण है शरीर भीतर से चलो ठीक आत्मा से चलो दूसरा प्रश्न बुद्ध और फ्रायड की चिकित्सा विधियों में मौलिक भेद क्या है बहुत भेद है पहला तो भेद यही है कि फ्रायड की जो विधि है वो चिकित्सा विधि है, वो थेरेपी है और बुद्ध की जो विधि है वो सिर्फ चिकित्सा विधि नहीं फ्राइड जिसका मन बीमार है उसके मन को स्वस्थ करने की चेष्टा में लगा ताकि मन फिर काम के योग्य हो जाए समायोजन मिल जाए एडजस्टमेंट मिल जाए बुद्ध मन को मिटाने में लगे मन के समायोजन के लिए नहीं मन से समाधि मिल जाए मन से छुटकारा मिल जाए बुद्ध तो कहते हैं मन जब तक है तब तक रोग है फ्राइड कहता है मन दो तरह के होते हैं स्वस्थ मन और रुग्ण मन और बुद्ध कहते हैं मन तो रोग ही है स्वस्थ मन जैसी कोई चीज होती ही नहीं किस मन को तुम स्वस्थ मन कहते हो जो मन भीड़ के साथ तालमेल रखता हो उसको तुम स्वस्थ कहते हो जो भीड़ से तालमेल टूट जाए उसको अस्वस्थ कहते हो लेकिन अगर भीड़ भी पागल है तब और भीड़ पागल है हिंदू चले जा रहे है मुसलमान की मस्जिद जलाने मुसलमान चले जा रहे हैं हिंदू का मंदिर जलाने हिंदू मुसलमान को काट रहे मुसलमान हिंदू को काट रहे इनको तुम स्वस्थ कहते हो ये रुग्ण है ये बीमार है ये पागल है व्यक्तियों के पागलपन तो पकड़ में आ जाते हैं भीड़ों के पागल पकड़ में नहीं आते और दुनिया में जितना नुकसान भीड़ के पागलपन से हुआ उतने व्यक्तियों के पागलपन से नहीं हुआ व्यक्ति तो बहुत निरीह है कोई पागल ही हो गया सड़क पर नंगा होकर घूमने लगा क्या किसी का बिगाड़ लिया लेकिन हिटलर पागल हो गया सारी जर्मन जाति उसके साथ पागल हो गई करोड़ों लोग मार डाले भयंकर हत्या हुई नेपोलियन पागल है सिकंदर पागल है इनके साथ चलने वाले हजारों लोग पागल हैं, हिंदू पागल मुसलमान पागल ईसाई पागल है जब तक तुम किसी दायरे में अपने को बांधते हो तब तक खतरा है तुमने भीड़ के साथ अपनी ज्यादा दोस्ती बना ली तो तुम्हें भीड़ के अनुसार चलना पड़ेगा भीड़ जो करेगी उसे ठीक कहना पड़ेगा भीड़ जो नहीं करेगी उसे गलत कहना पड़ेगा तुम अपनी अंतरात्मा की ना सुन सकोगे अंतरवाणी ना सुन सकोगे तुम्हें लाख लगेगी ये गलत लेकिन तुम जिस भीड़ के हिस्से हो अगर कर रही है तो तुम्हें करना ही होगा भीड़ तो पागल है और फ्राइड की मनोचिकित्सा इतनी ही काम करती है कि जो आदमी भीड़ से जरा अलग थलग पड़ गया उसको पकड़ के भीड़ में ले आती समझो एक आदमी धन कमा रहा था मैंने सुनी ये घटना यथार्थ में घटी एक आदमी ने खूब धन कमाया एक दिन वो अपने बैंक से लौट रहा था एक दस हजार डॉलर के नोट लेकर उसको बहुत था वो जैसे ही रास्ते पर आया उसको अचानक ख्याल आया धन में रखा क्या है बहुत था उसके पास और इतनी जिंदगी उसने ऐसी ही कमा दी तो जो आदमी पास खड़ा दिखाई पड़ा उसको उसने सौ सौ डॉलर के नोट देने शुरू कर दी बांटने शुरू कर दिए जिसको भी उसने सौ डॉलर का नोट दिया उसने चौंक के देखा कि आदमी पागल हो गए स्वभावता तुम्हें अचानक कोई आदमी आए और तुम सौ रुपए का नोट पकड़ा दे कि लीजिए धन्यवाद तो तुम क्या समझोगे तुम यही समझोगे कि आदमी पागल हो गए अरे लोग दूसरों की जेब से निकाल रहे हैं जेबें काट रहे हैं जाने जा रही है रुपए के पीछे और आदमी रुपये बांट रहा है और न केवल एकाध को ऐरे गहरे किसी को भी जो मिला फिर वो बस में सवार हुआ और जो जो यात्री बैठे थे बस में सभी को उसने 100-100 डॉलर के नोट दे दिए। घर के पहुंचने के पहले ही पुलिस आ गई उसको पुलिस ने पकड़ लिया उसको पुलिस थाने ले जाया गया उसको पूछा गया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया उसने कहा कि नहीं दिमाग मेरा खराब था रुपये के पीछे दौड़ रहा था जिंदगी पर वो पागलपन था वो मेरी समझ में आ गया उनका चुपराओ मनोचिकित्सक बुलाया गया उस मनोचिकित्सक ने भी कहा कि कुछ गड़बड़ हो गई इलेक्ट्रिक शॉक देने होंगे अब किसके साथ गड़बड़ हो गई वो आदमी चिल्ला रहा है कि भाई मुझे माफ करो रुपये मेरे हैं पहली बात मैं देना चाहूं तो कौन मुझे रोकने वाला है मगर वो लोग कह रहे हैं आप चुप रहिए, आप तो बोलिए ही मत हमें जो करना है वो हम करेंगे उसकी पत्नी को बुलाया पत्नी ने भी कहा कि कुछ गड़बड़ हो गई मालूम होता है वो अपनी पत्नी से बोला कि तू भी ये कह रही कि गड़बड़ हो गई मैं बिल्कुल भला चंगा हूं रुपए मेरे हैं मैंने कमाए मैं मैं देना चाहता तुमसे कहता हूं पागल था इन कागज के टुकड़ों के लिए मैं जिंदगी अपनी बर्बाद किया आज मुझे बात दिखाई पड़ गई मैं सब बांट देना चाहता हूं मुझे छोड़ो मैं बैंक जाके और निकाल ला और बांट देना चाहता हूं मगर अब कौन उसे छोड़े उसे इलेक्ट्रिक सांख दिए गए जब तक वो ठीक ना हो गया तब तक उसे छोड़ा न गया अस्पताल से ठीक का मतलब जब वो वापस उसी दौड़ में पड़ गया जिसमें सारी दुनिया पड़ी जब वो भी कहने लगा कि हाँ ये कोई बात पागलपन की रही होगी नहीं तो कोई धन ऐसे छोड़ता है तब उन्होंने समझा कि अब ठीक हुआ तब वो घर लाया गया तब भी निगरानी रखी गई कुछ दिन के कहीं फिर से सनक न आ जाया उसे अब तुम क्या सोचते हो उसे सनक आई थी या हम सब सन अगर उसे सनक आई थी तो बुद्ध ने जब महल छोड़ा वो पागल थे अगर उसे सनक आई थी तो महावीर ने जब राजपाट छोड़ा तब वो पागल थे वो तो भाग्य की बात के उन बातों इलेक्ट्रिक साग नहीं था और भाग्य की बात की वो पिछड़े हिंदुस्तान में पैदा हुए थे कहीं अमेरिका देश विकसित देश में पैदा होते तो पुलिस पकड़ लाई होती अस्पताल में वो तो अच्छा हुआ कि ढाई साल पहले पैदा हुए थे महावीर नग्न हो गए वस्त्र छोड़ दिए निश्चित ही पागल थे ऐसे कोई वस्त्र छोड़ता है लेकिन महावीर को जो घटा था उसकी सोचोगे महावीर को एक बार साफ दिखाई पड़ गई कि वस्त्रों से शरीर को ढांकने में लज्जा है किस बात की आखिर शरीर को ढांक के रखा क्यों जाए छोटे बच्चे तो नहीं ढकते छोटे बच्चे निर्दोष हैं सरल है जिस दिन महावीर उतने ही सरल हो गए उन्होंने कहा मैं भी क्यों ढकू लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि अब दोबारा जन्म मत लेना वो दिन गए जब तुम नग्न भी हो गए और तुम्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तब तक फ्राइड पैदा नहीं हुआ था अगर तुम फ्राइड से पूछो तो फ्राइड यही कहेगा कि महावीर न्यूरोटिक इनका दिमाग खराब है फ्राइड ने जीसस के संबंध में कहा ही है कि जीसस का दिमाग खराब है क्या खराबी है जीसस के दिमाग में क्योंकि जीसस कभी भी बैठ जाते पहाड़ पर और आकाश की तरफ से उठा के ईश्वर से बातें करते हैं तो पागल ही हो कहां ईश्वर कैसा ईश्वर फ्राइड की पूरी चेष्टा है कि तुम जब समाज और भीड़ से जरा इधर उधर पड़ जाओ समाज के घेरे से भिन्न होने लगो तो खींच के तुम्हें घेरे में ला देना फ्राइड की चिकित्सा समाज की व्यवस्था की सेवा में रथ है फ्राइड की चिकित्सा में क्रांति नहीं है फ्राइड की चिकित्सा स्थिति स्थापक है ऑर्थोडॉक्स फ्राइड जो ढांचा समाज का चल रहा है उसकी ही सेवा कर रहा है उसी में षडयंत्र में संयुक्त है बुद्ध की बात और वो तो कह ये रहे हैं कि तुम जब तक इस भीड़ के पागलपन से उठोगे ना, जब तक तुम एकांत और अकेले में ना जाओगे जब तक तुम अकेले ना हो जाओगे जब तक तुम भीड़ का सारा धूल अपने से झाड़ नहीं दोगे और निर्मल नहीं हो जाओगे तब तक तुम्हारे जीवन में असली स्वास्थ्य आएगा ही नहीं बीमार है भीड़ इसके साथ चल के तुम भी भीड़ में बीमार रहोगे इसलिए तो संन्यास का जन्म हुआ सन्यास का अर्थ समझते संन्यास का अर्थ है भीड़ से मुक्त होने का साहस संन्यास का अर्थ है अब मैं अपनी सुनूंगा अपनी गुनूंगा अपने ढंग से चलूंगा चाहे जो परिणाम हो चाहे जो कीमत चुकानी पड़े संन्यास का अर्थ है कि आज से मैं छोड़ता हूं वे सारी धारणाएं जो समाज ने मुझे दी थी आज से मैं व्यक्ति होने की घोषणा करता हूं अब से मैं स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं अब से मैं परतंत्र नहीं इस क्षण के बाद अब मैं अपने से पूछूंगा क्या करने योग्य और उसी के अनुसार चलूंगा फिर चाहे कष्ट उठाने पड़े और चाहे फांसी लगे चाहे लोग हंसे उपहास करें चाहे लोग पागल समझें लेकिन अब मैं अपनी सुनूंगा अब से मैं अपना हुआ अब से मैंने उधार होना छोड़ा अब मैं दूसरों की मान के जैसा दूसरे चाहते हैं वैसा ही रहने की चेष्टा में संलग्न नहीं रहूंगा जिसमें मुझे सुख होगा जिसमें मुझे शांति होगी वही मेरी जीवन दिशा होगी इस परम क्रांति ग्राम संन्यास बुद्ध ने जितने लोगों को सन्यास दिया उतना किसी ने पृथ्वी पर कभी नहीं दिया था हटाया मुक्त किया भीड़ से भीड़ का एक सम्मोहन है और ध्यान रखना जो भीड़ में रहते हैं वो भेड़ ही रह जाते जाती भेड़ देखी ना घसर पसर कैसा भीड़ में चलती जरा भी एक भेड़ भीड़ के बाहर छूट जाए तो जल्दी से मिमियाती हुई भीड़ में समा जाती, भीतर घुसती भीड़ में एक बच्चे से स्कूल में उसने शिक्षक ने पूछा और वो बच्चा गड़दिए का बच्चा था इसलिए इस तरह का सवाल भी पूछा कि समझ दस भेड़ें तूने अपने बगीचे में बंद कर दी और एक भेड़ छलांग लगा के बाहर निकल गई तो कितनी भेड़ें बचेंगी उसने कहा एक भी नहीं बचेगी उस शिक्षक ने कहा तू होश की बातें कर रहा है मैं कह रहा हूं दस थी और एक छलांग लगा गई बिल्कुल नहीं बचेंगी उसने कहा बिल्कुल नहीं तो शिक्षक ने तुझे गणित बिल्कुल नहीं आता उसने कहा गणित की छोड़ो गणित मुझे आता हो ना आता हो। लेकिन भेड़ों के संबंध में जितना मुझे ज्ञान है आपको नहीं अब भेड़ों को भी गणित नहीं आता उस लड़के ने कहा मगर एक भेड़ की सब भेड़ कुएंगे एक भी नहीं बचेगी बात समझने जैसी है भेड़ों को भी गणित नहीं आता आदमी दो तरह के होते हैं या तो सिंह की तरह आदमी होता है और या भेड़ की तरह आदमी होता है। भीड़ में जो है वो भेड़ की तरह है, भीड़ से जो मुक्त होता है वो सिंह की तरह फ्राइट की चिकित्सा तो तुम्हें भेड़ बनाती तुम तुम्हें अगर कहीं थोड़ा सीपन पैदा होने लगे तो जल्दी से इलाज करके तुम्हारे सीपन को काट दिया जाता है बुद्ध की चिकित्सा चिकित्सा कहने ठीक ही नहीं क्रांति है आमूल रूपांतरण है, जड़ मूल से क्रांति बुद्ध की व्यवस्था तुम्हें सिंह बनाती तुम्हें सिखाती है कि कैसे तुम हंकार भरो कैसे सिहनाद करो कैसे तुम स्वयं हो जाओ प्रमाणिक रूप से स्वयं हो जाओ फिर फ्राइड का तो इतना ही ख्याल है कि आदमी के मन में तनाव हो चिंताएं हो तो उन्हें थोड़ा कम कर दिया जा उनकी मात्रा कम कर दी जाए मात्रा भेद होगा समझो कि एक आदमी 100 डिग्री पर उबलता है और पागल हो जाता है तुम 99 डिग्री पर हो तो तुम पागल नहीं 101 डिग्री पर जो है वो पागल है वो पागल खाने में तुम में और पागल खाने वाले आदमी में फर्क कितना है एक डिग्री का ये मात्रा का ही फर्क है ये कोई असली फर्क नहीं बुद्ध तो कहते हैं असली फर्क तब होता है जब तुम्हारा मन समाप्त हो जाता है जिसके पास मन ना रहा उसके पागल होने का उपाय ही ना रहा जब तक मन है तब तक तुम पागल होने के करीब या दूर मगर रहोगे पागल ही कोई निन्यानबे डिग्री का पागल कोई सौ डिग्री का कोई एक सौ एक डिग्री का जो आदमी अभी पागल खाने में चला गया वो भी कल तुम्हारे जैसा ही था दफ्तर आता था काम करता था तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि यह पागल हो जाए कल तुम भी पागल हो सकते हो जरा मात्रा का वेद कोई एक छोटी सी चीज कहते हैं कि एक दिन का नाव को डुबा सकता है आखिरी दिन का ऊंट की कमर तोड़ देता है तुम निन्यानबे डिग्री पर चल रहे हो पत्नी मर गई कि दिवाला निकल गया कि बैंक डूब गई कि मकान में आग लग गई और बीमा नहीं था जरा सा का 100 डिग्री से छलांग लगा एक, एक डिग्री पर पागल खाने चले गए फ्राइड क्या करेगा खींच के तुम्हें फिर नबे डिग्री पर ले है पूर्व दशा में ला देगा जहां से तुम पागल हुए थे लेकिन यह पागलपन से छुटकारा नहीं है क्योंकि पूर्व दशा में आके फिर तुम पागल हो सकते हो फिर फिर पागल हो सकते हो बुद्ध की व्यवस्था रूपांतरण की है चित्त से बाहर हो जाना है चित्त जब तक है तब तक हम जाल में चित्त बिल्कुल ही शांत हो जाए डिग्री की बात नहीं तो जिसको हम कहते हैं मन से भरा आदमी वही संसारी है। और जिसको बुद्ध कहते हैं अरहत, मन से मुक्त आदमी मन से मुक्त होना है बुद्ध के मार्ग से फ्लैट के मार्ग से मन की मुक्ति नहीं है मन का समायोजन फिर से व्यवस्था जुटा लेनी सामान वही है स्थिति वही है थोड़ी व्यवस्था में अंतर कर लेना थोड़ी टेबल यहां रख दी कुर्सी वहां रख दी कमरे को फिर से सजा लिया फर्नीचर वही है बुद्ध के हिसाब से सारा फर्नीचर अलग कर देना है विचार मात्र को अलग कर देना है जब तक विचार है तब तक पागल होने की संभावना है निर्विचार कभी विक्षिप्त नहीं हो सकता जो निर्विचार में प्रवेश कर गया वो परम स्वास्थ्य का धनी हो गया फिर ये भी ख्याल रखना कि फ्राइट की दृष्टि में कोई पारलौकिकता नहीं है फ्राइट की दृष्टि में कोई ट्रांसेंडेंटल कोई अतिक्रमण करने वाली भावातीत अवस्था नहीं है बस यही जीवन सब कुछ है और बुद्ध की दृष्टि में ये जीवन कुछ भी नहीं दूसरा जीवन वही सब कुछ है शरीर का जीवन कुछ नहीं मन का जीवन कुछ नहीं अहंकार का जीवन कुछ नहीं इन तीनों से मुक्त होकर शून्य के जीवन में प्रवेश करना निर्वाण सब कुछ संक्षिप्त में कहें तो ऐसा कह सकते हैं फ्रायड ज्यादा से ज्यादा तुम्हें एकाद रोग से छुटकारा दिलवा दे बुद्ध तुम्हें जीवन के रोग से ही छुटकारा दिलवा देते फ्रायड एक एक रोग का इलाज करता है बुद्ध रोग की मूल जड़ को काट देते इसलिए कल देखा ना उनका सूत्र कहा भिक्षुओ एक एक वृक्ष को मत काटो सारे जंगल को ही काट डालो एक एक रोग से क्या लड़ोगे क्रोध है काम है लोभ है मोह है मत्सर है ईर्षा है जलन है एक एक से क्या लड़ोगे पूरा जंगल ही काट डालो और जंगल काटने का उपाय है मन को काट दो तो सारा जंगल सूख जाता है क्योंकि सारे जंगल की जड़ें मन की भूमि में जीवन से मुक्त हो जाओ जीवन ही रुग्ण है इसलिए बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है बुद्ध ने जो कहा वो परम चिकित्सा है वो आत्यंतिक चिकित्सा है वो जीवन से रोग जीवन के रोग से छूटने का विधि विधान है वो तुम्हें परमात्मा में ले जाने का उपाय है उससे आता है मोक्ष फ्रैड को तो मोक्ष का कुछ पता भी नहीं और फ्रैड तुम्हारे जैसा ही मन की उलझनों में पड़ा है जरा भी भेद नहीं सोच विचार का आदमी है काफी विश्लेषक है तार्किक है लेकिन तुम्हारी जैसी झंझटों में पड़ा है जरा भी भेद नहीं जरा सा मौका पड़ जाए तो फ्राइड खुद ही पागल हो जाता ऐसे मौके आए जब छोटी सी बातों से इतना क्रोध कर दिया एक बार तो इतना क्रोधित हो गया कि बेहोश हो गया क्रोध कुरु, में तम गया और बेहोश होकर गिर पड़ा फ्राइड सारी दुनिया को समझा रहा है कि कैसे मन के रोग मिटे लेकिन मन तो उसका भी बना हुआ है और मन के रोग मिटते नहीं जब तक मन बना है स्रोत को ही मिटा दो तो ही रोग जाते तीसरा प्रश्न ध्यान क्या है इस छोटी सी घटना को समझे चांद जिंग के संबंध में कहा जाता है वह बड़ा कवि था बड़ा सौंदर्य पारक था कहते हैं चीन में उस जैसा सौंदर्य का दार्शनिक नहीं हुआ उसने जैसे सौंदर्य शास्त्र पर एस्थेटिक्स पर बहुमूल्य ग्रंथ लिखे किसी और ने नहीं लिखे वो जैसे उन पुराने दिनों का क्रोश था 20 साल तक वो ग्रंथों में डूबा रहा सौंदर्य क्या है इसकी तलाश करता रहा एक रात आधी रात किताबों में डूबा डूबा उठा पर्दा सरकाया द्वार के बाहर झाँका पूरा चांद आकाश में था चिनार के ऊंचे दरख्त जैसे ध्यानस्थ खड़े थे मंद समीर बहती थी उस समीर पर चढ़कर फूलों की गंध उसके नासा पुटों तक आई कोई एक पक्षी जल पक्षी जोर से चीखा और उस जल पक्षी की चीख में कुछ घटित हुआ कुछ कट गया छांग सिंह अपने आप से ही जैसे बोला हा मिस्टेकन आवाज हा मिस्टेकन आवाज रेज द स्क्रीन एंड सी द वर्ल्ड कैसी मैं भूल में भरा था कितनी भूल में था मैं पर्दा उठाओ और जगत को देखो 20 साल किताबों में से उसे का पता ना चला पर्दा हटाया और सौंदर्य सामने खड़ा था साक्षात तुम पूछते हो ध्यान क्या है ध्यान है पर्दा हटाने की कला और ये पर्दा बाहर नहीं है पर्दा तुम्हारे भीतर पड़ा तुम्हारे अंतस्तल पर पड़ा है ध्यान है पर्दा हटाना पर्दा बुना है विचारों से विचार के ताने बानों से पर्दा बुना है अच्छे विचार बुरे विचार इनके ताने बाने से पर्दा बुना है जैसे जैसे तुम विचारों के पार झांकने लगो या विचारों को ठहराने में सफल हो जाओ या विचारों को हटाने में सफल हो जाओ वैसे ही ध्यान घट जाए निर्विचार दशा का नाम ध्यान है। ध्यान का अर्थ है ऐसी कोई संधि भीतर जब तुम तो हो जगत तो है और दोनों के बीच में विचार का पर्दा नहीं कभी सूरज को उगते देखकर कभी पूरे चांद को देखकर कभी इन शांत वृक्षों को देखकर कभी गुलमोहर के फूलों पर ध्यान करते हुए तुम हो गुलमोहर है सजा दुल्हन की तरह और बीच में कोई विचार नहीं इतना भी विचार नहीं कि यह गुलमोहर का वृक्ष इतना भी विचार नहीं कि फूल सुंदर है इतना भी विचार नहीं शब्द उठी नहीं रहे आवाक मौन स्तब्ध तुम रह गए हो उस घड़ी का नाम ध्यान है पहले तो क्षण क्षण को होगा कभी कभी होगा और जब तुम चाहोगे तब ना होगा जब होगा तब होगा क्योंकि यह चाह की बात नहीं चाह में तो विचार आ गया ये तो कभी कभी होगा इसलिए ध्यान के संबंध में एक बात ख्याल से पकड़ लेना खूब गहरे पकड़ लेना ये तुम्हारी चाह से नहीं होता है ये इतनी बड़ी बात है कि तुम्हारी चाह से नहीं होती ये तो कभी कभी अनायास किसी शांत क्षण में हो जाती तो हम करें क्या ध्यान के लिए हम करें क्या यही शायद तुमने पूछना चाह कि ध्यान क्या है कैसे करें ध्यान के लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि अपने को सिद्ध करें दौड़ धाप से थोड़ी देर के लिए रुक जाएं घड़ी भर को 24 घंटे में सब आपाधापी छोड़ दें लेके तकिया निकल गए लेट गए लान पर। टिक गए ब्रश के साथ आंखें बंद कर ली पहुंच गए नदी तट पर लेट गए रेत में सुनने लगे नदी की कलकल मंदिर मज से जाने को मैं कहीं नहीं रहा क्योंकि पत्थरों में कहा ध्यान तुम जीवंत प्रकृति को खोजो इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा जंगल चले जाओ वहां प्रकृति नाचती पी टाओ तरफ चौबीस घंटे वहां रहोगे कितनी देर तक बचोगे कभी ना कभी तुम्हारे बावजूद किसी क्षण में अनायास प्रकृति तुम्हें पकड़ लेगी एक क्षण को संस्पर्श हो जाए एक क्षण को द्वार खुल जाए एक क्षण को पर्दा हट जाए तो ध्यान का पहला अनुभव हुआ और पहले अनुभव के बाद फिर अनुभव आसान हो जाते आसान इसलिए हो जाते कि तब तुम्हें एक बात समझ में आ जाती है कि सीधे सीधे ध्यान को पाने का कोई उपाय नहीं परोक्ष मार्ग तुम शिथिल रहो आहिस्ता से चलो आपाधापी छोड़ो एक घंटे के लिए कम से कम 24 घंटे में लीन हो जाओ प्रकृति में संगीत सुनो पक्षियों के गीत सुनो कुछ न हो करने को आंख बंद कर लो अपनी सांस सुनो बुद्ध ने तो इस तो बहुत जोर दिया अपनी सांस को ही देखते रहो आई गई आई गई इसकी माला बना लो इससे बेहतर कोई माला नहीं हाथ में माला लेके फेरोगे वो तो बहुत जड़ माला है यहां जीवित श्वास चल रही है श्वास की माला फेरी जा रही श्वास भीतर आई बाहर गई श्वास भीतर आई बाहर गई ये जो भीतर चक्र चल रहा है मंडल श्वास का इसको ही देखते रहो शांत मौन से इस पर ही टकटकी बांधे रहो और तुम हैरान हो जाओगे किसी बहुमूल्य मुहूर्त में कभी ताल बैठ जाता है अचानक सब एक हो जाता है तुम मिट गए संसार मिट गए पहले पहल तो क्षण को ऐसी झलके आएंगी खो जाएंगी जब खो जाएं, तो फिर उनकी तीव्रता से आकांक्षा मत करना अन्य वे कभी ना आएंगी जब खो जाएं, तो कहना ठीक अब जब फिर दोबारा आएंगी, फिर भोगेंगे मगर उनके आने के लिए द्वार दरवाजे खुले रखना ऐसा ही समझो कि सूरज बाहर निकला है तुम अपने कमरे में दरवाजा बंद किए बैठे हो रोशनी भीतर नहीं आती अब सूरज को कोई गट्ठर में बांध के भीतर लाने का उपाय भी तो नहीं सूरज की किरणों को कोई गाय जैसा हाँक के भीतर लाने का उपाय भी तो नहीं क्या करोगे दरवाजा खोल दो सूरज की किरणें अपने से भीतर आ जाती कभी कभी रात होगी और नहीं आएगी क्योंकि सूरज नहीं है कभी कभी दिन होगा और आएंगी क्योंकि सूरज है कभी कभी दिन भी होगा और बादल गिरे होंगे और नहीं आएंगी क्योंकि सूरज बादलों में ढका है मगर कभी कभी मौके मिलेंगे जब दिन है बादल भी नहीं है सूरज प्रगट है तो किरण भीतर आएंगे तुम ज्यादा से ज्यादा बाधा ना दो बस इतना ही काफी मेरी बात को ख्याल में ले लेना ध्यान को सीधा सीधा नहीं किया जाता बाधा ना दो इसलिए तो मैं कहता हूं नाचो गाओ नाचने और गाने में तुम लीन हो जाओ अचानक तुम पाओगे हवा की झोंके की तरह ध्यान आया तुम्हें नहा गया तुम्हारा रोआ रोआ पुलकित कर गया ताजा कर गया धीरे धीरे तुम समझने लगोगे इस कला को ध्यान का कोई विज्ञान नहीं है कला है धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि किस घड़ियों में ध्यान घटता है उन घड़ियों में मैं कैसे अपने को खुला छोड़ दू जैसे ही तुम इतनी सी बात सीख गए तुम्हारे हाथ में कुंजी आ गई इसे इस तरह प्रयोग करो कभी रात नींद खुल गई है बिस्तर पर पड़े हो अनिद्रा के लिए परेशान मत हो इस मौके को मत खो ये सुबह घड़ी सारा जगह सोया पत्नी बच्चे सब सोए तुम मौका मिल गया बैठ जाओ अपने बिस्तर में रात के सन्नाटे को सुनो ये बोलते हुए झिंगस ये रात की चुप्पी ये सारा जगत सोया हुआ सारा कोलाहल बंद जरा सुन लो ऐसे शांति से ये शांति तुम्हारे भीतर भी शांति को झंकारेगी ये बाहर हुई शांति तुम्हारे भीतर हृदय में भी गूंज पैदा पैदा करेगी करेगी। प्रतिध्वनि जब सारा घर और सारी दुनिया सोई हो तो आधी रात चुपचाप अपने बिस्तर में बैठ जाने से ज्यादा शुभ घड़ी ध्यान के लिए खोजनी कठिन है लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम आधी रात अलार्म भर के बैठ जाओ कभी नहीं तो धोखा हो जाएगा तुमने अगर इसको कोई नियम बना लिया कि अलार्म भर के दो बजे रात उठ के बैठ जाएंगे फिर सब गड़बड़ हो जाएगी ध्यान तुम्हारे खींचे खींचे नहीं आता ध्यान इतनी नाजुक बात है तुम बुलाते हो तो संकोच से भर जाता आता ही नहीं बड़ी नाजुक दुल्हन है ध्यान तुम जोर जबरदस्ती मत करना नहीं तो बलात्कार हो जाएगा बहुत धीरे धीरे फुसलाना पड़ता फुसलाने शब्द को याद रखना ध्यान को फुसलाना पड़ता फिर 24 घंटे में कभी भी हो सकता है लेकिन ख्याल यही रखना कि फुसलाना है, आयोजन नहीं करना नहीं तो लोग हैं कि रोज पांच बजे उठाए और बैठ गए ध्यान करने जड़ की तरह यंत्र मशीन की तरह नहीं ऐसा ध्यान नहीं होता हाँ तुम ख्याल रखो थोड़ा अपने हृदय का भी भाव रखो कि जब तुम्हारा हृदय बहता हो तब चूक चूकना मत तब तो हजार काम हो तो छोड़ के एकांत में बैठ जाना अपने स्नान गृह में भी बैठ गए जाके तो चलेगा लेकिन जब तुम्हें लगे कि हाँ अभी भीतर घड़ी आती मालूम पड़ती विचार कुछ कम है तनाव कुछ कम है मन कुछ प्रफुल्लित है आनंदित है ये घड़ी लोग अक्सर उल्टा करते हैं। जब उनका मन दुखी होता है तब ध्यान करते हैं। लोग दुख में भगवान को याद करते हैं। ये तो जब उल्टी हवा बह रही है, तब तो बहुत कठिन हो जाएगा सुख में याद करना इसलिए मेरे सूत्र अनूठे हैं मैं तुमसे कहता हूं जब तुम्हारा मन बड़ा सुखी मालूम पड़े कोई मित्र घर आया है बहुत दिनों बाद मिले गले लगे हैं गपसप हुई मन ताजा है हल्का है खूब प्रसन्न हो तो इस मौके को छोड़ना मत बैठ जाना एकांत इस घड़ी में सुख का सुर बज रहा है परमात्मा बहुत करीब है सुख का अर्थ ही होता है जब तुम्हारे जाने अनजाने परमात्मा करीब होता है चाहे जानो चाहे ना जानो सुख जब तुम्हारे भीतर बजता है तो उसका अर्थ हुआ की परमात्मा तुमसे बहुत करीब आ गया तुम किसी अनजाने मार्ग से घूमते घूमते परमात्मा के पास पहुंच गयो मंदिर करीब है इसलिए सुख बज रहा है इस घड़ी को चूकना मत इस घड़ी में तो जल्दी से खोजना कहीं किनारे पर ही हाथ के बढ़ाने से ही मंदिर का द्वार मिल जाएगा लेकिन लोग दुख में याद करते सुख में भूल जाते दुख में तुम मंदिर से बहुत दूर पड़ गए आनंद दूरी दुख में तो भरोसे नहीं आता कि ईश्वर हो भी सकता है। दुख में कहा भरोसा आ सकता है? दुख में तो ऐसा लगता है संसार में कोई नहीं है। दुख में तो ऐसा लगता है कि कोई शैतान चला रहा है संसार को। कोई दुष्ट दुख में तो ऐसा लगता है कि समाप्त कर लो अपने को न कोई कृतज्ञता न कोई धन्यवाद का भाव उठता दुख में कैसे उठे लेकिन लोग दुख में मंदिर जाते मस्जिद जाते भगवान को याद करते प्रार्थना करते और सुख में भूल जाते तो मैं तुमसे कहता हूं सुख में ही घटता है सुख के क्षण में ही तुम करीब से करीब होते उस समय सरक जाना उस समय लेट जाना जमीन पर शासन रख देना सिर्फ भूमि पर ठंडी गीली लान पर लेट जाना आंख बंद कर लेना उस क्षण सोच लेना अपने को कि मिल रहे पृथ्वी पृथ्वी के के साथ साथ एक हो रहे के साथ, और तुम पाओगे कभी कभी आ जाती लहर तरंग की तरह तुम्हारे भीतर प्राणों में कुछ कब जाता कोई नई बीन बजती धीरे धीरे पहचान हो जाएगी और धीरे धीरे तुम्हें कला आ जाएगी तुम धीरे धीरे पहचानने लगोगे कि, कि कब इसके होने के क्षण होते कैसी दशा होती तुम्हारी जब ये निकटता घट जाती है बात और कैसी दशा होती तुम्हारी जब ये मुश्किल होती है बात फिर तुम पहचान तो पड़ जाओगे तुम्हारी आत्मविज्ञान तुम्हारा प्रतिविज्ञा तुम्हारी पहचान धीरे धीरे साफ होने लगेगी पहले तो अंधेरे में टटोलने जैसा है मगर ध्यान घटता है और कभी कभी तो उन लोगों को भी घटता है जिन्होंने ध्यान के संबंध में कुछ सोचा ही नहीं आधार्मिकों को भी घटता है क्योंकि ध्यान की कोई शर्त ही नहीं है छोटे बच्चों को घट जाता है छोटे बच्चों को ज्यादा घट जाता है बजाय बड़ों के एक तितली के पीछे भाग रहा बच्चा सुबह का सूरज निकला भागा जा रहा तितली के पीछे सब भूल जाता है तितली ही सब हो गई उसे याद ही नहीं रहती खुद भी तितली जैसा उड़ा जा रहा उस घड़ी ध्यान की झलक मिल जाती लोग जीवन भर याद करते हैं कि बचपन में बड़ा सुख था किस सुख की याद है ये? क्या तुम सोचते हो बचपन में तुम्हारे पास बहुत धन था? नहीं था जरा भी नहीं था दो दो पैसे के लिए रोना पड़ता था एक एक पैसे के लिए बाप और मां के मोहताज होना पड़ता था धन तो नहीं था कोई बड़ा पद था कहां से होता पद सब तरह की झंझटें थी स्कूल काराग्रह था जहां रोज रोज बांध के भेज दिए जाते थे जहां बैठे बैठे सिवाय परेशान होते थे कुछ समझ में ना पड़ता था और हर कोई दबा देता था बल भी नहीं था हर एक छाती पे सवार था तो बचपन में सुख कैसा था ना धन था ना पथ था न प्रतिष्ठा थी न कोई सम्मान देता था सुख हो कैसे सकता था सुख कुछ और था तितलियों के पीछे भागने में ध्यान की किरण उतर आई थी सागर के किनारे संकसी बीनने में परम आनंद का क्षण उतरा था कंकड़ पत्थर बीन लाए थे और समझे थे कि हीरे ले आए और किस चाल से मस्त होकर आए थे कुछ भी न था हाथ में लेकिन कुछ ध्यान की सुविधा थी मेरे देखे बचपन में ध्यान के अतिरिक्त तो और कोई सुख नहीं तुम भूल गए हो तुम्हें इतनी भरी याद रही कि बड़ा सुख था अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ क्या क्या सुख था तो तुम मुश्किल में पड़ोगे और ध्यान की तो तुम्हें याद ही नहीं ध्यान शब्द ही अपरिचित हो गया बच्चे को ऐसा पता भी नहीं था कि ये ध्यान है पर पता होने से क्या होता है तुम्हें पता हो कि सोना है या नहीं इससे क्या होता है सोना सोना है। जैसे जैसे तुम बड़े होते गए वैसे वैसे ध्यान छूटता गया क्योंकि तुम विचारों में ज्यादा पढ़ते गए विचार का शिक्षण दिया गया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब विचार सिखाते अभी तक मनुष्य जाति का ऐसा अभागापन है कि कोई विश्वविद्यालय ध्यान नहीं सिखाता विचार धीरे धीरे तुम विचार से भरते गए भरते गए चिंताएं चिंताएं तुम चूक गए वो छोटे छोटे क्षण जब पर्दा हट जाता था अपने से हट जाता था तुमने देखा बच्चे कैसे प्रमुदित मालूम होते छोटे छोटे बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है कोई कारण नहीं प्रसन्न होने का अकार प्रसन्न है वो अकार प्रसन्नता ध्यान है देखा एक छोटा बच्चा अपने झूले में पड़ा है कुछ नहीं चूसने को अंगूठा चूस रहा है और कैसा प्रसन्न मालूम होता ऐसा प्रसन्न मालूम होता है कि सिकंदर बिना रहा होगा प्रसन्न अकबर और अशोक बिना रहे होंगे ऐसे प्रसन्न बड़े से बड़े साम्राज्य के मालिक ऐसे प्रसन्न रहे होंगे इसके पास कुछ भी नहीं या तो अपने हाथ का या पैर का अंगूठा डाले चूसरा लेकिन कुछ घट रहा है अभी पर्दा खुला ही है अभी विचार उठते ही नहीं अभी भीतर की बज रही है यहूदियों में एक कथा है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो देवता आते और उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरते ताकि वो भूल जाए उस सुख को जो सुख परमात्मा के घर उसने जाना था नहीं तो जिंदगी बड़ी कठिन हो जाएगी दया बस ऐसा करते हो नहीं तो जिंदगी बड़ी कठिन हो जाएगी अगर वो सुख याद रहे तो बड़ी कठिन हो जाएगी तुलना में तुम फिर कुछ भी करो व्यर्थ मालूम पड़ेगा धन कमाओ पद कमाओ सुंदर से सुंदर पत्नी और पति ले आओ अच्छे से बच्चे हो बड़ा मकान हो कार हो कुछ भी सानना मालूम पड़ेगा अगर वो सुख याद रहे तो कथा कहती है कि एक देवता उतरता करुणा बस और हर बच्चे के माथे पर सिर्फ हाथ फेर देता है उस हाथ के फेरते ही पर्दा बंद हो जाता उसे भूल जाता परमात्मा सुख भूल गया फिर यह जीवन के दुखों में ही सोचने लगता है सुख होगा उस पर्दे को फिर से खोलना है जो देवताओं ने बंद कर दिया मुझे तो नहीं लगता कि कोई देवता बंद करते देवता ऐसी मूर्ता नहीं कर सकते है लेकिन समाज बंद कर देता कहानी उसी की सूचना दे रही माँ बाप परिवार समाज स्कूल बंद कर देते है पर्दे को डाल देते ऐसा डाल देते हैं कि तुम भूल ही जाते हो कि यहाँ द्वार है तुम समझने लगते हो दीवार है ध्यान का अर्थ है इस पर्दे को हटाना और इसे अनायास होने दो इसे कभी कभी तुम्हें पकड़ लेने दो और जब तुम्हें यह तरंग पकड़े तो लाख काम छोड़ के बैठ जाना क्योंकि इससे बहुमूल्य कोई और काम ही नहीं रात हो कि दिन सुबह हो कि सांझ फिर मत देखना कुछ चूकोगे नहीं तुम कुछ खोएगा नहीं और अपूर्व होगी तुम्हारी संपदा फिर और ये संपदा तुम्हारे भीतर पड़ी है बस पर्दा हटाने की बात ध्यान क्या है ध्यान भीतर पड़े पर्दे को हटाना है चौथा प्रश्न मेरे प्रभु मैंने सन्यास नहीं लिया है और लेने की इच्छा भी नहीं न मेरे प्राणों में परमात्मा को पाने की आकांक्षा है तो फिर मेरे और आपके बीच संबंध क्या है और मैं आपके पास बार बार क्यों आती हूं पूछा है हेमा ने जिन्होंने सन्यास लिया है वो तुम सोचती हो सन्यास लेने आए थे जो मेरे पास आ गए हैं तुम सोचती हो वो सब परमात्मा की खोज में निकले थे तो तुम गलती में न तो वे परमात्मा की खोज में आए थे क्योंकि हम परमात्मा की खोज कैसे करें हमें परमात्मा की याद ही नहीं रही खोज तो उसकी होती जिसकी हमें याद हो खोज तो उसकी होती जिसका हमें कभी कोई अनुभव हुआ हो अज्ञात को तो खोजा नहीं जा सकता ज्ञात को ही खोजा जाता है तुमने एक बार कोई सुख जान लिया तो फिर खोज शुरू होती उसके पहले तुम खोजोगे कैसे छोटा बच्चा है उसने संभोग का सुख नहीं जाना वो कैसे संभोग का सुख खोजेगा एक जंगल में आदिवासी रहता है उसने कार नहीं देखी कार के संबंध में उसे कुछ पता नहीं वो कभी कार खरीदने के सपने देखेगा सोचेगा कोई सवाल ही नहीं उठता सवाल उठ ही नहीं सकता हम उसी को खोजते हैं जिसका हमें थोड़ा अनुभव हुआ तो जो यहां आए हैं परमात्मा को खोजने नहीं आए थे यहां आने के बाद थोड़ा रस लगा और खोज शुरू हुई जो यहां आए हैं वो सन्यास होने नहीं आए थे यहां आए और उलझ गए यहां आए और फंस गए यहां आए और धीरे धीरे भूल गए कि संयास होने नहीं आए थे तो हेमा संन्यास तेरा होगा तुझे लेना हो या ना लेना हो यह होगा इससे बचना बहुत मुश्किल है एक अर्थ में ये हो ही गया है तो पूछते हैं कि आपसे संबंध क्या है संबंध बन ही गया है और जब मुझसे संबंध बन गया तो मेरे रंग में भी रंग ही जाना होगा देर अबेर की बात है थोड़ा समय और मैं आपके पास बार बार क्यों आती हूं आना ही पड़ेगा और ये बार बार आना सन्यासी भी बनाएगा और परमात्मा की खोज भी शुरू होगी खोज शायद शुरू हो ही गई अचेतन तल पर इसलिए तुझे साफ नहीं है कि क्यों आना होता है बार बार मुझे साफ है भीतर अचेतन में पहले घटना घटती फिर चेतन तक खबर आती इसमें कभी कभी महीनों लगते है कभी सालों भी लग जाते कभी जन्मों भी लग जाते कुछ अभागे लोग है जिनको जन्म जन्म लग जाते इस बात को पक्का पता लगाने में की जो उनके भीतर हो चुका है वो क्या हुआ है? तुझे पता नहीं है अभी और तू कहती कि मुझे संन्यास न लेना है न लेने की इच्छा है इच्छा पैदा हो गई नहीं तो ये प्रश्न भी पैदा न होता कहीं बीज अंकुरित तो होना शुरू हो गया है शायद अभी भूमि के ऊपर नहीं आया अंकुर अभी भूमि में दबा है अभी अंधेरे में दबा है अचेतन में है लेकिन उठना शुरू हो गया है और देर नहीं लगेगी जल्दी ही अंकुर सूरज के दर्शन करेगा और सन्यास का मतलब क्या है सन्यास का इतना ही मतलब है कि संसार में जो हमें उपलब्ध है वो काफी नहीं है कुछ और चाहिए तृप्त होने के लिए और क्या मतलब है सन्यास का इतना ही मतलब है कि जो हमारे पास है उससे संतोष नहीं है, उससे तृप्ति नहीं आ रही उससे हृदय गदगद नहीं हो रहा है कुछ रूखा रूखा रह गया है सब है और कहीं कुछ खालीपन है उस खालीपन के कारण ही संन्यास का जन्म होता इसलिए तू भागी बार बार यहां आती है यह बेचैनी अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन आज से स्पष्ट होनी शुरू होगी आज से अब मैं तेरा पीछा करूंगा पहले तू सपने में सन्यास लेगी फिर असलियत में अब से सपने आने शुरू होंगे सन्यास के अब से तू जहां भी देखेगी गेरुआ रंग दिखाई पड़ेगा परमात्मा की तुझे अभी खोज नहीं है ठीक है परमात्मा की खोज किसको होती शुरू में शुरू में तो प्रेम की खोज होती फिर प्रेम की खोज ही धीरे धीरे गहन होते होते परमात्मा की खोज बन जाती प्रेम का सघन रूप ही परमात्मा है तुम मुझसे तेरा प्रेम तो लग गया है इसलिए भागी चली आती अब ये प्रेम तो बढ़ेगा ये प्रेम तो परमात्मा बनेगा और अगर तू सजग होकर इसको सहयोग दे तो ये घटना जल्दी घट जाए अक्सर ऐसा होता है कि लोग इस घटना को बाधा डालते हैं डरते हैं भयभीत होते हैं रुकावट डालते रहते रुकावट डालो तो भी घटती है लेकिन फिर समय ज्यादा लगता है रुकावट ना डालो जल्दी घट जाती है परमात्मा द्वार पर ही खड़ा है तुम रुकावट भर मत डालो वो प्रविष्ट हो जाता है पांचवा प्रश्न बुद्ध पुरुष प्रत्येक को ही निर्वाण देने में समर्थ क्यों नहीं होते निर्वाण कोई लेने देने की बात है ये कोई वस्तु तो नहीं क्यों उठाई और देती ये किसी के दिए थोड़ी होगा निर्वाण तो तुम्हारा ही प्रस्फुटन है तुम्हारा ही कमल खिलेगा तब होगा तुम चाहोगे और अंतरतम से चाहोगे त्वरा से चाहोगे घनीभूत रूप से चाहोगे तब होगा बहुत रोओगे, बहुत चीखोगे चिल्लाओगे तब होगा कोई दे दे ये भेंट नहीं और भेंट अगर कोई दे दे तो तुम उसका मूल्य भी ना समझ पाओगे मूल्य तो तभी समझ में आता है जब हम श्रम से उपलब्ध करते लंबी यात्रा है पहाड़ की चढ़ाई नहीं बुद्ध इसे तुम्हें दे नहीं सकते इसलिए नहीं कि बुद्ध कृपण है बुद्ध देना भी चाहे तो नहीं दे सकते ये निर्वाण का स्वभाव नहीं कि दिया जा सके समाधि किसी को दी नहीं जा सकती इस घटना को समझो एक आलोचक बुद्धि के व्यक्ति ने रहा होगा तुम्हारे जैसा एक दिन बुद्ध से आकर कहा कि महाशय आप इतना समझाते इतनी मेहनत करते बजाय आप लोगों को सीधा निर्वाण क्यों नहीं पहुंचा देते समझाने बुझाने में क्या रखा है और समझाने बुझाने से कौन समझता है कोई समझता नहीं दिखाई पड़ रहा फिर आपको मिल गया आप बांट क्यों नहीं देते अगर आपके पास है तो देने में अर्जन क्या है वो आदमी भी ठीक कह रहा है ठीक तर्कयुक्त तो बात कह रहा है कि अगर है तो दे दो आपको मिल गया हमें भी बांट दो कृपणता क्यों है कंजूसी क्यों बुद्ध का एक काम कर सांझ उत्तर दूंगा उसके पहले एक और जरूरी काम है वो तू करा पूछा क्या काम है बुद्धन का तू गांव में जा और हर आदमी से पूछ उसकी महत्वाकांक्षा तो क्या है वो क्या चाहता है जीवन आदमी को समझाने की बात क्या है लेकिन वो चला गया सांझ लौटा फेरिस्त के लौटा छोटा सा तो गांव था 150 आदमी रहते होंगे सबकी फेरिस्त बना लाया थका मंदा आया लंबी फेरिस्त लेकर बुद्ध ने पूछा कि क्या खोज लाए हो क्या आविष्कार है उस व्यक्ति ने कहा उनकी आकांक्षाओं की लंबी फेरिस्त बना लाया हूं कोई शक्ति के लिए पागल कोई पद के लिए कोई प्रतिष्ठा के लिए कोई सत्ता के लिए कोई धन समृद्धि के लिए कोई सौंदर्य स्वास्थ्य के लिए कोई सुख सुविधा के लिए कोई प्रेम के लिए कोई लंबे आयुष कोई सुंदर रमणियों के लिए कोई सुंदर पुरुषों के लिए कोई महल के लिए कोई राज्य के लिए इस तरह की उनकी आकांक्षा ने उसने फेरिस्त पढ़ सुना दी बुद्ध ने पूछा किसी ने निर्वाण भी चाह किसी ने निर्वाण की भी आकांक्षा प्रकट की वो आदमी उदास हो गया उसने कहा कि नहीं प्रभु कोई भी नहीं एक भी नहीं बुद्ध ने पूछा तूने अपना भी नाम फेरिस में लिखा है या नहीं उसने कहा लिखा है वो आखिर में उसका भी नाम था तू क्या चाहता है वो लंबी उम्र चाहता था बुद्ध ने पूछा कोई भी निर्माण नहीं चाहता मैं जबरदस्ती कैसे दे दू तू भी नहीं चाहता और सुबह ही तू पूछना आया था कि निर्वाण आप दे क्यों नहीं देते कोई चाहे ना तो कैसे दिया जा सकता है निर्वाह कोई जबरदस्ती तो नहीं हो सकती किसी पर थोपा तो थो नहीं जा सकता निर्वाण का अर्थ ही परम स्वतंत्रता है परम स्वतंत्रता थोपी नहीं जा सकती ये समझ लेना किसी आदमी पर पतंत्रता तो थो थोपी जा सकती स्वतंत्रता नहीं थोपी जा सकती तुम किसी आदमी को कारागृह में डाल के कैदी बना सकते हो लेकिन किसी को मुक्त नहीं बना सकते है. मुक्ति तो बड़ी अंतरदशा है कोई बंधा ही रहना चाहे तो तुम क्या करोगे किसी का बंधनों से मोह हो गया हो तो तुम क्या करोगे धन पद प्रतिष्ठा इनकी जो आकांक्षाएं हैं ये तो बंधन है ये सारी आकांक्षाएं जो तुम फेरिस में ले आए हो बुद्ध ने कहा सब निर्वाण के लिए बाधा है न केवल तुम्हारे गाँव में कोई निर्माण नहीं चाहता है बल्कि लोग जो चाहते हैं उसके कारण निर्वाण हो भी नहीं सकता है निर्वाण का अर्थ है ये जीवन असार है ऐसा दिखाई पड़ा पार के जीवन को खोजने की आकांक्षा पैदा हुई कुछ और हो कुछ सारूर्ण कुछ अर्थपूर्ण उसे खोजे नहीं बुद्ध कृपण नहीं बुद्ध ने जो पूरे जीवन कोई चालीस साल सतत बांटने की कोशिश की मगर कोई लेने वाला हो तब निकारी यहां धर्म का भिकारी कौन यहां पद के भिकारी यहां परमात्मा का भिकारी कौन यहां लोग संसार के आकांक्षी हैं सत्य का आकांक्षी कौन छठवा प्रश्न ज्योतिष से ज्योति का मिलन कैसे हो कृपा कर बताएं कि मुझे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए पूछा है प्रेमा भारती ने नाम ही इसलिए दिया हूं तुझे प्रेमा कि प्रेम तेरे लिए मार्ग है भक्ति तेरा मार्ग है बुद्ध के मार्ग से तू न जा सके। बुद्ध का मार्ग ध्यान का मार्ग बुद्ध के मार्ग से तिरंग मेलना बैठेगा और ऐसी घटना घटी प्रेमा भारती ने यहां आने के पहले साल भर पहले विपसना का प्रयोग किया विपसना बोधों का ध्यान और तब से उसका सिर दर्द चल रहा है सिर भारी है शरीर टूटा टूटा है बेचैनी है परेशानी है तब से उसकी चेतना प्रगाढ़ होने के बजाय और धुंधली हो गई और धुआं धुआं हो गया विपसना का प्रयोग उनके लिए है जिनके लिए ध्यान का मार्ग ठीक पड़ता है सभी मार्ग सभी के लिए ठीक नहीं और मार्ग मूल रूप से दो है प्रेम और ध्यान इसलिए बहुत सजग होकर प्रयोग करने चाहिए इसलिए सदगुरु की अत्यंत आवश्यकता है तुम कैसे तय करोगे अब जिस व्यक्ति ने प्रेमा को विपसना का प्रयोग करवा दिया उसको कुछ भी पता नहीं कि वो क्या कर रहा है उसे विपसना की प्रक्रिया मालूम होगी लेकिन वो व्यक्ति सदगुरु नहीं है नहीं तो रोक देता कि विपसना करना ही है विपसना करवाना प्रेमा को उसे आत्मघात की तरफ धकेलना, उसकी धारा थी हृदय की विपसना हृदय के बिल्कुल विपरीत है उसकी धारा थी प्रेम की विपसना प्रेम को सुखा डालती और ये साल भर से जो उसे परेशानी हो रही है वो इसलिए परेशानी हो रही है कि विपस्ना ने एक दीवाल खड़ी कर दी उसके प्रेम के झरने में और वो उसका सहज स्वभाव था वही था मार्ग उसके लिए परमात्मा तक पहुंचने का तो मैं जब बुद्ध पर बोलता हूं तब तो तुम्हें सदा सावधान करता हूं कि ठीक सोच लेना तुम्हें अगर प्रेम बिल्कुल ना जसता हो अगर तुम्हें प्रेम में कुछ रस ना आता हो और भक्ति में तुम्हारे भीतर कोई भाव ना उठता हो और प्रार्थना तुम्हारे लिए बिल्कुल ही व्यर्थ मालूम पड़ती हो तो बुद्ध के मार्ग पर जाना। अगर तुम्हें प्रार्थना में आंसू बहते हो हृदय डोल उठता हो मगन हो उठता हो मस्ती छा जाती हो श्रद्धा सरल हो तो फिर बुद्ध के मार्ग पर मच जाना फिर नारद का मार्ग है फिर मीरा कबीर का मार्ग है चैतन्य का मार्ग है दुनिया में दो ही मार्ग है क्योंकि आदमी के भीतर दो केंद्र एक हृदय का और एक बुद्धि का बुद्ध का मार्ग बुद्धि का मार्ग है। बुद्धि को निखारो खालिश करो इतना खालिश करो कि विचार की धूल हट जाए सिर्फ खालिश बुद्धिमत्ता रह जाए तो तुम बुद्ध हो गए नारद का मार्ग है अपने हृदय को निखारो और साफ करो इतना निखारो इतना साफ करो कि राग ना रह जाए प्रेम ही बचे मोह ना रह जाए प्रेम ही बचे शुद्ध प्रार्थना बचे अकारण कोई मांग ना हो कोई वासना ना हो दोनों का परिणाम एक ही है विचार ना रह जाए वासनाएं समाप्त हो जाती विचार ना रह जाए राग समाप्त हो जाता है लेकिन विचार के न रहने पर जो पहला अनुभव होता है ध्यान के पथिक का वो है शुद्ध चैतन्य का। चित का। प्रेम के पथिक को जो अनुभव होता है पहला वो है शुद्ध प्रेम का बेसर प्रेम का सारे अस्तित्व के प्रति प्रेम बहा जाता है किसी कारण से नहीं अकारण जैसे झरने बह रहे सागर की तरफ ऐसा तुम्हारा हृदय बहता समस्त की तरफ वासना चली जाती राग चला जाता विचार भी चले जाते प्रेम के गहन क्षण में कैसे विचार ध्यान के मार्ग पर पहले ध्यान घटता है फिर पीछे से प्रेम आता है और प्रेम के मार्ग पर पहले प्रेम घटता है पीछे से ध्यान आता है प्रेमा को मैंने इसलिए नाम दिया प्रेमा उसमें उसको मार्ग का इंगित दिया है ध्यान की भूलना मत पड़ना तेरे लिए प्रेम ही ध्यान है गाओ गुनगुनाओ नाचो डोलो मस्त बनो आत्मा की शराब पियो तुम बिछुड़ मिले हजार बार इस पार कभी उस पार कभी तुम कभी अश्रु बनकर आंखों से टूट पड़े तुम कभी गीत बनकर सांसों से टूट पड़े तुम टूटे जुड़े हजार बार इस पार कभी उस पारमके पथ पर तुम दीप जला धर गए कभी किरणों की गलियों में काजल भर गए कभी तुम जले बुझे प्री बार बार, इस पार कभी। उस पार कभी। फूलों की टोली में मुस्काते कभी मिले सूलों की बाहों में अकुलाते कभी मिले तुम खिले झरे प्री बार बार इस पार कभी उस पार कभी तुम बनकर स्वप्न थके सुधी बनकर चले साथ धड़कन बन जीवन भर तुम बांधे रहे गात तुम रुके चले प्री बार बार स्पार कभी उस पार्क कभी तुम पास रहे तन के तब दूर लगे मन से जब पास हुए मन के तब दूर लगे तन से तुम बिछुड़ मिले हजार बार इस स्पार कभी उस पार्क कभी गाओ गुनगुनाओ नाचो मस्ती में डोलो शराबी का रास्ता तुम्हारा रास्ता है ऐसा मत सोचना कि प्रेम का रास्ता सरल है और ध्यान का रास्ता कठिन ऐसा भी मत सोचना कि ध्यान का रास्ता कठिन है और प्रेम का रास्ता सरल है जो प्रेम के लिए नहीं बने हैं उनके लिए प्रेम का रास्ता कठिन जो ध्यान के लिए नहीं बने हैं उनके लिए ध्यान का रास्ता कठिन है जो ध्यान के लिए बने हैं उनके लिए ध्यान का रास्ता बिल्कुल सुगम है, जो प्रेम के लिए बने हैं उनके लिए प्रेम का रास्ता सुगम है, तो कसोटी तुम्हें देता हूं जो सुगम हो वही मार्ग है। जो सरल हो वही मार्ग है। कठिन से मत उलझना कठिन से सावधान कठिन से बचना जैसे ही लगे कि कोई चीज बहुत कठिन हो रही समझ लेना तुम्हारे अनुकूल नहीं पड़ रही जो अनुकूल पड़ता है उसमें तो नए नए पात निकलते नए नए फूल उठते सब सुगम होता है सुगम ही सही है इी इज इस राइट और मैं तुम्हें व्यर्थ की झंझटों में नहीं डालना चाहता हालांकि मन हमेशा झंझट में रस लेता मन चाहता है कठिन को करके दिखा दे क्योंकि तो कठिन में अहंकार की तृप्ति होती इस सत्य को खूब ध्यान में रखना कठिन का आकर्षण क्योंकि कठिन कहता चुनौती करके दिखाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है लोगों का जो मार्ग नहीं हो उसमें उलझ जाते जो प्रेम से जाते और सरलता से पहुंच जाते वो ध्यान में लग जाते जो ध्यान से जाते और सरलता से पहुंच जाते वो प्रेम में लग जाते आदमी का मन बड़ा अजीब है विक्षिप्त है उल्टा सुझाता है खोपड़ी सभी खोपड़ियां उल्टी खोपड़ियां हा मामला ही उल्टा होता है इसलिए इससे बड़े सावधान रहना कठिन में बड़ा आकर्षण मालूम होता है कि चलो दिखाने करके और अहंकार को तृप्ति मिलती है अहंकार मजबूत होता है और तो जिस चीज से अहंकार मजबूत होता है उससे परमात्मा दूर होता है प्रेमी को तो पता ही नहीं चलता कि प्रेम में कोई कठिनाई है ध्यानी को पता चलता है जब ध्यान देखता है प्रेमी को तो सोचता है कितना कठिन मामला है ध्यान को पता नहीं चलता ध्यान में कोई कठिनाई प्रेमी को पता चलता है ये छोटी सी कहानी सुनो प्रेमा पंजाब से है ये कहानी भी पंजाब की एक फकीर था वो सड़कों पर चलना था फिरता था ईश्वर ले लो नाम ले लो नाम को तो नानक ने बड़ा मूल्य दिया नाम को तो ईश्वर का पर्याय कहा बस नाम ही सब कुछ है तो फकीर चिल्लाता था ईश्वर ले लो नाम ले लो नाम नाम का पंजाब में एक गहना भी होता था एक आभूषण इस आभूषण के कारण एक महाशय ने समझा कि वह उस आभूषण को बेचना चाहता है दूसरे घर का पता लगाकर पहुंचे उनकी लड़की की शादी होने वाली थी वो साबू को खरीदना चाहते थे फकीर घर पर नहीं था। उसकी छोटी लड़की थी। इन साहब ने उससे कहा कि मैं नाम खरीदना चाहता हूँ तुम्हारे पिता कहा लड़की ने कहा उनकी क्या जरूरत है आप मूल्य चुकाने को तैयार हो तो मैं ही नाम दे दूंगी लड़की भीतर गई और छुरी पर धार रखने लगी उसने पिता के मुंह से सुन रखा था कि ईश्वर को पाना हो तो खुद का जीवन देना होता इससे ही वह छुरी पर रख रही थी कि इंसाब को अपना जीवन दान करना पड़ेगा तो छुरी तैयार कर दो इधर साहब को देर लगती देखकर बेचैनी होने लगी उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा होगा लड़की क्या कर रही मैं खड़ा हूं जल्दी नाम दे दो उस लड़की ने कट ठहरोना सिर भी तो देना होगा उसके लिए ही इस छोरे पे धार रख रही सुन साहब गुस्से से भर गए मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो गए उन महासय ने कहा मैं इन बदमाशों को पुलिस में दूंगा लड़की मेरी हत्या करना चाहती इसी बीच लड़की का पिता भी आ गया उसने स्थिति समझी और बोला पागल लड़की ईश्वर की इतनी सस्ती कीमत नाम लेना है तो हजारों जीवन देने होते हैं एक जीवन देने से क्या चलेगा नाम लेना हो तो हजारों जीवन खोने पड़ते हैं एक जीवन खोने से क्या चलेगा और आप जनाब एक ही गर्दन देने से घबरा गए और पुलिस में जा रहे अब जाकर लोगों को समझ में आया कि नाम का क्या अर्थ है उस फकीर ने अंत में कहा कि ईश्वर इसीलिए आज नहीं मिलता क्योंकि मेरी बच्ची जैसे सस्ते दामों पर उसे बेचने वाले पैदा हो गए समझने की कोशिश करना चारों तरफ इस तरह के लोग हैं जो तुम्हें बहुत सस्ते दामों पर विधियां दे रहे हैं उन्हें खुद भी पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। अभी प्रेमा के पास जाके विपसना सीखी उन्होंने इसे विपसना सिखाई यही काफी प्रमाण है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं मैं ये नहीं कहता विपसना की विधि का पता नहीं टेक्निकल ज्ञान होगा जरूर होगा वो जानते होंगे कि क्या करना कब करना कैसे करना लेकिन उन्हें स्वयं का अनुभव नहीं हो सकता टेक्निकल ज्ञान एक बात है स्वयं का अनुभव बिल्कुल दूसरी बात है तुम ऐसा ही समझो कि एक आदमी ने किताब पढ़ी और किताब में देखा कि कार कैसे ड्राइव करनी होती है सब पढ़ लिया एक एक ब्यौरा पढ़ लिया लेकिन कभी कार ड्राइव नहीं की इस आदमी के साथ गाड़ी मत बैठ जाना अगर ये ड्राइव करना चाहे तो ये ये पटकेगा कहीं खतरे में ले जाएगा इसने किताब में सब ब्यौरा पढ़ लिया इससे अगर परीक्षा लो तो ये परीक्षा बिल्कुल दे सकता है लिखित एक एक चीज के ठीक ठीक उत्तर दे देगा लेकिन लिखित उत्तर एक बात है और कार चलाना बिल्कुल दूसरी बात है वर्ष भर से प्रेमा परेशान है करीब करीब विक्षिप्त कर जैसी हालत पैदा हो गई हो ही जाएगी सस्ते दामों पर विधियां देने वाले लोग उपलब्ध थे जिन्हें कुछ पता नहीं इस लड़की को कुछ पता नहीं था कि मामला क्या है क्या नाम है क्या मूल्य है कुछ पता नहीं सुना था बाप को कहते हुए कि नाम लेना हो तो जीवन देना पड़ता है तो बेचारी छोटी लड़की इसको माफ भी कर सकते हैं लेकिन बड़े बड़े भी यही कर रहे हैं किताबों में पढ़ लिया है किसी को सुन लिया है और फिर लोगों को बता रहे बचना उनसे तुम्हारा जीवन मूल्यवान है और किसी के हाथ में खिलौना मत बनने देना प्रेम के लिए प्रेम ही मार्ग ध्यान में पढ़ना ही मत कम से कम बौद्ध ध्यानों में तो पढ़ना ही मत उनसे खतरा होगा उनसे नुकसान होगा आम तौर से जैन और बौद्ध ध्यान स्त्रियों को ठीक नहीं पड़ते आम तौर से ये दोनों ही मार्ग पुरुषों के मार्ग हैं। इसलिए जैन शास्त्र तो कहते हैं कि जैन मार्ग से कोई स्त्री कभी मोक्ष को नहीं जाती पहले उसे पुरुष पर्याय में जन्म लेना पड़ेगा तब मोक्ष जाएगी पुरुष ही मोक्ष जाते हैं स्त्रियां मोक्ष नहीं जाती <सथिण> स्त्रियां भी जाती है मगर पहले उन्हें एक दफा आना पड़ेगा पुरुष होकर और फिर मोक्ष जाएंगी सीधी स्त्री मोक्ष कभी नहीं जाती इसमें कारण है। इसका यह मतलब नहीं कि सीधी स्त्री मोक्ष नहीं जाती मैं तुमसे कहता हूं जाती, जाती है मीरा गई सहजो गई दया गई लल्ला गई बहुत स्त्री गई सीधी गई कोई बीच में लौट के आने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन जैन मार्ग से कभी कोई स्त्री सीधी नहीं गई ये बात सच और मार्ग हैं जिनसे गई और बुद्ध ने तो बहुत दिन तक स्त्रियों को दीक्षा ही नहीं दी थी बहुत मुश्किल से दीक्षा दी बड़ा विरोध किया बुद्ध ने कि नहीं दीक्षा नहीं दूंगा स्त्रियों को लेकिन फिर दबाव बहुत बढ़ने लगा कि स्त्रियों को भी तो लगा कि इतने लोग इतने पुरुष सं्यस्त हो रहे हैं भिक्षु हो रहे हैं ध्यान में जा रहे हैं परम शांति को पा रहे हैं। स्त्रियों ने भी आकर दबाव डाला बुद्ध की मां तो बचपन में मर गई थी पैदा होती से मर गई थी तो बुद्ध को पाला था उनकी सौतेली माने प्रजापति ने आखिर स्त्रियों ने प्रजापति को समझा समझाया बुझाया कहा कि तुम चलो तुम्हारी तो मानेगा तो प्रजापति को लेकर स्त्री आई और प्रजापति ने प्रार्थना की तो भी बुद्ध ने इंकार कर दिया उन्होंने कहा मैं स्त्रियों को दीक्षा नहीं दूंगा यह बात जरा ज्यादा हो गई तो बुद्ध के भिक्षुओं ने भी खड़े होकर प्रार्थना की विशेषकर आनंद ने जो उनका प्रिय सिने कहा कि नहीं प्रभु अब यह जाति हो रही आखिर स्त्रियों का क्या कसूर आखिर उनको भी तो परमात्मा चाहिए उनको भी तो मोक्ष चाहिए उनको भी तो शांति चाहिए आप दया करें जब बहुत दबाव डाला तो बुद्ध ने कहा ठीक मैं स्त्रियों को दीक्षा देता हूं लेकिन मैं तुमसे कह देता हूँ स्त्रियों के बिना मेरा धर्म पांच हजार साल चलता अब केवल पांच सौ साल चलेगा ये भी खूब अजी की बात कही मगर इसमें कारण है बुद्ध की मौलिक शिक्षा पुरुष चित्त के लिए है पुरुष चित्त हृदय की तरफ मुश्किल से डोलता है बुद्धि की तरफ आसानी से डोलता है स्त्री चित्र हृदय की तरफ आसानी से डोलता है बुद्धि की तरफ जरा कठिनाई से डोलता है तो बुद्ध ने ठीक ही कहा कि 500 साल चलेगा मेरे धर्म 500 साल भी नहीं चला जल्दी ही नष्ट भ्रष्ट हो गया क्योंकि जहां स्त्री आई प्रेम आया जहां स्त्री आई मस्ती आई जहां स्त्री आई गुनगुनाहट आई नाच आया घूंगर वो बेचारे बुद्ध के भिक्षु जल्दी ही दिक्कत में पड़ गए वर्चल में पड़ गए वो दयनीय सिद्ध हुए पर मेरी स्थिति भिन्न है मेरे लिए दोनों मार्ग एक जैसे है इसलिए यहां स्त्री आए कि पुरुष आए बराबर और मैं कहता हूं दोनों मोक्ष जा सकते हैं जो जहां है वहीं से जा सकता है ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि मेरा किसी एक मार्ग पर कोई आग्रह नहीं है मैं मार्ग को मूल्य नहीं देता मेरा मूल्य तुम्हारे ऊपर है मैं तुम्हें देख के मार्ग तय करता हूं बुद्ध ने मार्ग तो तय कर लिया पहले एक मार्ग तय कर लिया विपस्ना का ध्यान का अब देखा एक स्त्री आई अब वो जानते हैं कि स्त्री को ये जमेगा नहीं और मेरे मार्ग को स्त्री नहीं जमेगी तो वो बचाव की कोशिश करते रहे अगर बुद्ध स्वयं भी नारद के पास गए होते तो नारद भी कह देता कि महा से क्षमा करूं आप नहीं चलेंगे आप किसी परशुराम को खोजो पुरुष का यहाँ क्या काम यहां वीणा बज रही यहाँ भजन गाया जा रहा यहाँ आपका नहीं चलेगा आप ठहरे छतरी, आप कहीं और जाइए जहां तलवार चलाने की सुविधा हो बुद्धि का मार्ग संघर्ष और संकल्प का मार्ग योद्धा का मार्ग हृदय का मार्ग गीत और गुंजन का संकल्प का नहीं संघर्ष का नहीं समर्पण का आस्था का श्रद्धा का मार्ग है। मेरे लिए दोनों बराबर ही। मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम किस मार्ग से जा सकोगे और ये भी तुमसे कह दू कि ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम पुरुष देह में हो इसलिए सदा ही तुम्हें पुरुष का मार्ग जेचेगा इससे कुछ बंधन नहीं है कभी कभी पुरुष देह में बड़े कोमल हृदय होते और कभी कभी स्त्री देह में बड़े परुश हृदय होते हैं। अब जैसे मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज मिल सकती तो मैडम क्यूरी को नारद का मार्ग नहीं जस सकता था बुद्ध का जचेगा अब जिसको नोबेल प्राइज मिली हो जिसके पास गणित का ऐसा साफ सुथरा मस्तिष्क को विचार की ऐसी क्षमता हो इसको बुद्ध का मार्ग जमेगा यह मीरा की तरह बावली होके नाच ना सकेगी संभव नहीं अब रामकृष्ण है पुरुष है लेकिन फिर भी बुद्ध का मार्ग न जमेगा इनके भीतर स्तरण हृदय तुम चकित हो गई ये जानकर कि रामकृष्ण इतने स्तृण थे इतना नाच गान इतने गीत में लीन रहे कि उनके स्तन बड़े हो गए थे और इतना ही नहीं एक बार जब वो एक विशेष सखी संप्रदाय की साधना कर रहे थे तो उनको मासिक धर्म शुरू हो गया था ऐसा तुमने सुना भी ना हो स्तन बड़े हो गए और मासिक धर्म शुरू हो गया था और छह महीने तक जारी रहा और स्तन तो उनके फिर जो बड़े हो गए तो छोटे तो हो गए बाद में जब साधना उन्होंने बंद कर दी लेकिन वो फिर भी कुछ तो बड़े रहे तुम्हें तो रामकृष्ण की तस्वीरों से पता चल जाएगा ऐसा हार्दिक चित्त था मीरा जैसा ही कोमल तो इसलिए यह मत समझना कि पुरुष सभी पुरुष हैं और स्त्रियां सभी स्त्रीया इतना आसान होता मामला तो गुरु की कोई जरूरत ही नहीं है तब तो बात तय हो गई तब तो तुम्हारे बायोलॉजी से बात तय हो गई तुम स्त्री शरीर है तुम्हारा पुरुष शरीर है बात खत्म हो गई पुरुष चले जाएं, बुद्ध के मार्ग पर स्त्री चले जाए नारद के मार्ग पर बात समाप्त हो गई मगर इतना आसान नहीं बहुत पुरुष है जो स्त्रियों से भी ज्यादा कोमल है जिनके हृदय में बड़ा काव्य है बड़ा नृत्य छिपा है इनको खोजना पड़ता है इनको निकालना पड़ता है हत्या छिपे इनको भी निकालना पड़ता है इनको भी खोजना पड़ता है आखिरी प्रश्न पूछा है शीला ने कि मैं आलसी हूं और बुद्ध का एक शिष्य आलसी था उसकी ऐसी गति हुई मैं आलसी हूं आपने मुझे क्यों स्वीकार किया है और मैं सोचती हूं कि मैं यहां क्या कर रही हूं मेरे साथ चलेगा बुद्ध के मार्ग पर वहां आलसी नहीं चलेगा मेरे द्वार सबके लिए खुले बुद्ध के द्वार किसी विशिष्ट के लिए खुले मेरे साथ आलसी भी चलेगा क्योंकि आलसी भी अपनी व्यवस्था का उपयोग कर सकता परमात्मा को पाने के लिए उसका आलस से ही द्वार बन सकता परमात्मा को पाने के लिए समर्पण छोड़ दे सब उसके चरणों में कुछ भी ना करे करने का भाव ही ना रखे कह दे अब तुम जो करवाओगे करेंगे अभी बाबा मलुक दास के हम बात करते थे ना कुछ दिन पहले अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम शीला दास मलु का हो जा छोड़ फिक्र जिनको लगता हो कि हम संघर्ष में नहीं उतर सकते कोई जरूरत भी नहीं उतरने की परमात्मा सबका है तुम जैसे हो वहीं से कोई रास्ता निकलेगा तुम्हें बदलने की भी बहुत जरूरत नहीं तुम जैसे हो इसको ठीक से समझ लो और उसी के अनुकूल अपने जीवन को उतर जाने दो सहज आलस्य है तो आलस्य को ही साधना बना लेंगे कर्मठता है तो कर्मठता को ही साधना बना लेंगे मेरे लिए मूल्य तुम कैसे हो इसका ज्यादा है मैं किसी बंधी हुई धारणा का गुलाम नहीं हूं परमात्मा को जब तुम स्वीकार हो तुम मुझे क्यों अस्वीकार हो अब परमात्मा को अगर शिला स्वीकार ना हो तो कभी की सांस देना बंद कर दे अभी सांस चलती उठाता बिठाता सुलाता पूरी फिक्र लेता जब परमात्मा को शिला स्वीकार है तो मैं बाधा देने वाला कौन मुझे भी स्वीकार इतना ही ख्याल रखना जरूरी है कि सीला जैसा व्यक्ति अगर संकल्प की यात्रा पर चलने लगे तो अर्चन में पड़ जाएगा कठिनाई में पड़ जाएगा परमात्मा तो मिलेगा नहीं अपने जीवन की शांति भी खो जाएगी तुम्हें अपने ही ढंग से तुम्हें तुम्ही को निवेदन करना है तुम जैसे हो वहीं खिलना है और वही फूल परमात्मा के ऐसी बात मैं तुमसे कह सकता हूँ ऐसी बात तुमसे कोई कभी नहीं कह सकता था क्योंकि इस जगत में जितने भी आज तक धर्म हुए उन सभी धर्मों की विशिष्ट धारणाएं वो एक विशिष्ट पथ का निवेदन करते उस पथ पर जो बैठ जाए बैठ जाए नहीं बैठे वो गलत मालूम होने लगता है तो बुद्ध उस आलसी भिक्षु से ठीक से बोलते भी नहीं थे तुम जानते हो कि मैं सीला से कितनी मधुर मधुर बातें करता हूं बुद्ध तो उससे बोलते भी नहीं थे मैं तो मधुरी बात करता हूं तुम चाहे शांत की तरफ से चलो चाहे प्रेम की तरफ से चलो तुम ना भी चलो तुम अपनी ही जगह बैठे रहो तो भी मेरे बोलने की मधुरता में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कहता हूं अगर तुम वहीं बैठे रहे हिम्मत करके तो परमात्मा वहीं आएगा जाने की भी ऐसी क्या बात तुम ही थोड़ी परमात्मा को खोज रहे हो परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है अगर तुम बैठ गए कि अब तू तेरी मर्जी दास मलूका हो गए आएगा आना पड़ेगा ये आग एक ही तरफ से थोड़ी लगी है ये आग दोनों तरफ से लगी आज इतना है